अनंत तो विक्रांत को इस तरह पीट रहा था जैसे अनंत आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पा रहा था अब तक विक्रांत बहुत पिट चुका था जबकि वो अनंत के ऊपर एक भी वार नहीं कर सका था उधर विक्रांत के ब्लांड दोस्त तरताज और उसके साथी भी पिट ही रहे थे भले ही वो अपनी गली में शेर थे और वहाँ पर किसी को भी मार पीट कर घायल करने की हिम्मत रखते थे लेकिन यहाँ जिम के भीतर इन लोगों के आगे बहुत कमजोर साबित हो रहे थे कुछ ही पल में सरताज फिर से जमीन पर आराम से सुला दिया गया अच्छा देर मत करो जल्दी निकलो यहाँ से। गैंग की लेडी बॉस ने चिल्लाते हुए कहा और उसके इतना कहते ही फिर से उसके आदमियों ने सामान हाथ में उठा लिया और यहाँ से निकलने लगे अभी ये लोग उठ चले ही होंगे की विक्रांत ने फिर से हिम्मत दिखाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की जैसे ही विक्रांत उठकर खड़ा हुआ फिर से उसके ऊपर अनंत ने अटैक कर दिया इस बार उसने विक्रांत की जांघों पर जोरदार प्रहार किया था विक्रांत फिर से जमीन पर धराशायी हो गया इस वक्त विक्रांत को ये लड़ाई सिर्फ अपने दम पर लड़नी थी ना तो उसके पास कोई जादुई कोट बचा था और ना ही कोई ऐसा टूल था जिसकी मदद से वो अनंत को मात दे सके लेकिन फिर भी विक्रांत हार मानने वालों में से नहीं है वो किसी भी कीमत में इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था एक बार फिर से उसने हिम्मत दिखाई वो शेर की तरह दहाड़ता और खुद की तरफ आते हुए नहीं देखा लेकिन मिस्टर अनंत ने विक्रांत का खूखा चेहरा देख लिया था उसने अंदाजा लगा लिया था की विक्रांत अब उसकी लेडी बॉस पर अटैक करने जा रहा है तो उसने जोर से चिल्लाते हुए अपनी बॉस को सावधान करने की कोशिश की मैम लेकिन शायद लेडी बॉस भागने में इतनी मशगूल थी कि उसने अनंत की बात पर ध्यान नहीं दिया फिर अनंत को खुद ही उसकी सेफ्टी के लिए आगे आना पड़ा वो तेजी से विक्रांत के पीछे भागा और फिर अपना पैर हवा में उछालते हुए विक्रांत पर हमला करने की पोजीशन में आ गया लेकिन तभी अचानक से विक्रांत ने पीछे मुड़कर उसके पैर को हवा में ही कैच कर लिया जिससे अनंत का पैर से ऊपर का शरीर जमीन पर पटक उठा दरअसल विक्रांत इसी मौके की तलाश कर रहा था और इसीलिए वो लेडी बॉस की तरफ भागा था उसका असली टारगेट तो अनंत ही था अभी भी विक्रांत ने अनंत का पैर छोड़ा नहीं था पैर को पकड़े -पकड़े वो के टहलना शुरू कर दिया इस बीच अपने इरादों को लेकर ले दृढ़ था किसी भी हालत में वो पैर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था अनंत ने पैर से झटका मारते हुए विक्रांत के एक कंधे पर दो तीन बार प्रहार भी किया लेकिन विक्रांत ने फिर भी उसका पैर नहीं छोड़ा ताले बहुत उछलता है रुक जा अब बताता हूं विक्रांत ने मनी मन अनंत को जी भर के गाली दी और फिर उसके पैर को किसी डायनासोर की पूछ की तरह पकड़ कर घुमाने लगा इस बीच वो जानबूझकर जिम में फैले इक्विपमेंट के ऊपर से अनंत के शरीर को घसीटते हुए घूम रहा था रास्ते में डम्बल और वेट रॉड से टकराने के बाद अनंत के चेहरे से खून बहना शुरू हो गया था उधर विक्रांत के अंदर बच्चे जैसा उत्साह और जोश पैदा हो गया था वो जिम के भीतर ही अनंत का शरीर लेकर इधर उधर दौड़ रहा था इस बीच लेडी बॉस के चेहरे का भी रंग उड़ चुका आगे बढ़ सके अब तक अनंत बेहोशी की हालत में आ चुका था उसके भीतर अब दोबारा से उठ खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी जब विक्रांत ने ये बात समझ ली तब जाकर उसने अनंत के पैर को छोड़ दिया मेढक की तरह बहुत उछल रहा था ना अब उछल के दिखा उछल उछल विक्रांत ने आनंद के तरफ देखते हुए कहा वो उसे खिजाने की कोशिश कर रहा था विक्रांत हुए राक्षसी हंसी हंसने लगा और फिर भूखे भेड़िए की तरह उसने वहाँ खड़ी लेडी बॉस को घूरना शुरू कर दिया विक्रांत का शैतानी रूप देखकर उसने कांपना शुरू कर दिया लड़के मारे उसके पसीने निकलने लगे बचाओ बचाओ प्लीज कांपती हुई आवाज में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी बॉस को मुसीबत में देखकर उसके आदमी फिर ऐसी सामान जमीन आरोप पटक कर भागे लेकिन विक्रांत उन सब से ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए तेजी से भागता हुआ लेडी बॉस के करीब पहुंचा। विक्रांत ने अपने हाथ से एक कंधे को पकड़ा और फिर दूसरे हाथ को उनकी जांघों के बीच में डालते हुए उसे हवा में उठा लिया अखा। विक्रांत जोश में भरी आवाज से चला उठा और इसके साथ ही उसने अपना हाथ फ्री कर दिया अखा थम लगभग छह फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरते ही लेडी बॉस की मानो जान ही निकल गयी वो जमीन आरोप धराशाई होकर दर्द से चीखने लगी तभी उसके फिर से विक्रांत के हाथों पिट कर जमीन पर चित पड़ गए जब विक्रांत इन लोगों की धुलाई कर रहा था तभी जिम में एक बेहद हॉट और यंग लड़की पहुंची उसने विक्रांत को जब इस तरह हीरो की माफिक एक्शन करते देखा तो उसकी फैन बन गई ओ गॉड कितना स्मार्ट है ना फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए एक जिम ट्रेनर से आ, ये भी यहां पर ट्रेनिंग देते हैं क्या नए ट्रेनर हैं क्या मुझे इन्हीं से अपनी ट्रेनिंग लेनी है